शकुना धन सब भांति पावन कहते सब प्रकार से अपवित्र मैं हूं तीन जगत जग पावन लेकिन भगवान ने हमको पवित्र कर दिया अब जगत विदित कर दिया विश्वविख्यात भी हो गए बड़े पवित्र भी हो गए तो वे भी है भगवान की कृपा जैसे बालवी कहे काम चौ डाकू और कहाँ ऋषि हो गए भगवान की भक्ति हो गई भगवान हमारे आश्रम में आए भगवान ने हमको दर्शन दिए ऐसी कृपा भगवान ने की तो ये ऐसे उदाहरण है कि कहाँ व्यक्ति बिल्कुल ही निकृष्ट और कहाँ उत्कृष्टता की एकदम शिखर पर पहुंच गया इतना था तो ऐसी महानता प्राप्त करने का साधन क्या हम्म तो ये कहते हैं कि संसार में और, और साधन बहुत से हो सकते हैं धनी हो तो भी व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करिए सम्मान प्राप्त करने लगे कोई व्यक्ति विद्वान हो जाए तो भी समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है ऐसे बहुत से साधन है जिनसे व्यक्ति की महानता प्राप्त से होती है लेकिन जैसी भगवान की भक्ति से जैसे परमार्थ ज्ञान और विज्ञान से होती है और जैसी महानता होती है अपने आंतरिक रूप से अपने आप को संतोष देने वाली और जैसी की लोक कल्याणकारी उसके उसमें सामर्थ्य आ जाती है ऐसी इस भक्ति को ज्ञान को छोड़कर के दूसरी नहीं है व्यक्ति में फिर कोई कमी नहीं रह जाती पूरा संतोष और पूर्णता उसे प्राप्त इसलिए यह सर्वोपरि कोई तो भक्ति ही है व्यक्ति का उद्धार करने वाली प्रभु मुन की विदित जग पावन दो बात जगत विदित कर दिया और जगत में सबसे अधिक पवित्र भी कर दिया परम पवित्र हो गए आज धन्य में धन्यति यज्ञ समय विधि ही सब प्रकार के धन्य देखो दोनों पाते हैं यद्यप समीन तो भी धन्य तो सब विधहीन के मैंने लौकिक दृष्टि देखो तो कौवा चांडाल पक्षी कुछ नहीं उस लेकिन आध्यात्मिक दृश्य देखो तो इनके समान कोई दूसरा नहीं तो इसलिए कहते हैं कि मैं सब प्रकार से धन्य हूँ यद्यप सब प्रकार से हीन हूँ जन जान राम मुही संत समीन निजी जन मुझे अपना भक्त समझ करके भगवान ने संत समागम दिया अब देखो जब भगवान अपने यहाँ अब एक तो ये भक्ति का साधन और फिर भक्ति प्राप्त हो और फिर भगवान भक्ति का वरदान दे अंत में यह आता भक्ति का क्रम इस प्रकार चलता है पहले व्यक्ति भक्ति की साधना करता है तो विश्वास क्या छुपती है वैराग्य आता है भगवान में सम्रम भाव आता है भगवान के ऊपर निर्भर रहना सीखता है इत्यादि ये सब बात आती है और फिर उसके बाद में फिर व्यक्ति को भक्ति आ, आ जाती है यहाँ भक्ति आ गई तो उसके बाद फिर वो भगवान उसको कृपा से भगवान की प्राप्ति होती है और जब भगवान कृपा करते हैं तो क्या करते हैं तो उसको भक्त उसको कह देते हैं कि तुमको अनपायनी भक्ति प्राप्त है भगवान अनपायनी भक्ति का बरदान देते हैं उसको तो भगवान उसको अपना लेते हैं भक्त अपनी तरफ से भगवान का समर्पण करे वो तो भक्ति भक्ति की हो गई भक्ति लेकिन भगवान उस भक्त को जब अपना ले तब उसको भक्ति प्राप्त हुए तो फिर एक बात ये होती भगवान भी कहते हैं अब तो हमारे अपने हो गए तो उसे अपना जन कहते हैं भगवान ये तो मेरे ही भक्त हैं ये तो मेरे ही भक्त हैं भक्तों भक्त के भगवान के पास जो अपने भक्तों की लिस्ट है उस लिस्ट में वो लोग आ जाते हैं नहीं? कि ये मेरे भगवान कहेंगे ये सब मेरे भक्त हैं तो जब भगवान के मेरे भक्त होकर के हो गए तब उनको भगवान क्या देते हैं उनके पास क्या है भगवान उनको आनंद देते हैं आनंद कैसे देते हैं कि उनको संत समागम देते हैं उस संत समागम में उनको आनंद प्राप्त होता है अंडे देखो यही तात्पर्य दिखाई देता कि नहीं दिखाई देता है तो इसको करना है इसको समझना उसको थोड़ा बात आंतरिक बात है और फिर उसके उसको उसको रियलाइज करना उसी प्रकार से जीवन में आवे और फिर देखे उस आनंद को कि भगवान में समर्पण भाव हो भगवान भी अपना करके मान लेंगे और जब भगवान अपना कैसे हमें समझना भगवान ने हमने अपना करके मान लिया है, है? क्योंकि अब भगवान हमको संत समागम दे रहे हैं ऐसे अवसर दे रहे हैं ऐसी व्यवस्था समाज में कर रहे हैं जहाँ सत्संग लाभ होता है, ऐसे पता चला कि भगवान ने हमको अपना लिया हा? ये इसलिए कहते हैं कि निज जनजान राम मोही संत समागम दीन बस उन्होंने हमको जो है अपना लिया है और संत समागम इसलिए प्राप्त हुआ है अभी कथा की बात कहकर समापन करते हैं नाथ यथावत भाष्यू राछ पहले भी कहा था वैसे कई पर कहते हैं कि हमने अपनी बुद्धि जैसी कुछ थी वैसे हमने सबको सुना दिया अपनी तरफ से हमने कुछ छिपा नहीं रखा यद्य भगवान के शर का हैं सब नहीं कहे जा सकते लेकिन जहां तक हम जानते थे उसने ऐसा कुछ नहीं किया कि कोई बात छिपाई सब कहते चरित्र सिन्धु रघुनायक था कि पावर को वैसे तो भगवान के चक्र जो है समुद्र के समान था है उनकी को नहीं पा सकता लेकिन जितनी हमारी बुद्धि थी उतने हमने सुना दिए आगे देखे सुमेरी राम के गुन नाना सुनि सुनि हर सुख सुंद सुजाना महिमा निगम ने किई अतुलित बल प्रताप प्रभुताई पूज्य चरण रघुराई यो पर कृपा परम मृदुलाई असुस्वक सुनऊेख एक खगगेश रघुपति समलेख साधक तो सिद्ध उदासी, विमुदासी ज्ञानी, विधतज्ञस्यासीुताप्ञानी धर्मनरत पंडित विश्वा तरुषे मम स्वामी राम नमः नमः नमः नमः म नमा नमा नमा शरण गये से नमा अविनाशी जासुनाम भवे सज हरण घोरत्र अशोक पालो ही तो पर सदा रह अनुकूल सुनबुसुंद के वचन सुब दे राम पद ने बोलव प्रेम सहित गिरा गरुड़ विगत संदे या रामचंद्र की जय पवन सुख हनुमान की जयो गाय की जय मेरे राम के गुणगन गाना कहते तो अब ये भगवान शंकर जी कथा सुना रहे हैं पार्वती का काकभूषण जी की तब तो कहते हैं कि जब काूषण जी ने भगवान श्री राम जी के गुणों का स्मरण किया पुनः पुनः हर्ष भूसुंड सुजाना तो कागभूसुंड जी को बारह ये ये वाक्य जो है शंकर जी का है सुजान भूषुंड सुजान माने मान दिमान है ज्ञानमान समझदार बुद्धिमान जो कागभूषुंड है उनको भगवान की भक्ति प्राप्त है ये यही बुद्धिमत्ता है जिसको भगवान की भक्ति प्राप्त है भगवान का परमात्मा का आनंद प्राप्त उसके समान बुद्धिमान कोई नहीं है जो उसी आनंद में निमग्न रहने वाला है सदा आनंद में है वही बुद्धिमान है चतुर है वही जीवन में सफल है नहीं तो संसार के हर्ष विषाद व्यक्ति को समुद्र की फतेहों की तरह से इधर से मार के उधर उधर से मार करके उधर डालते रहते हैं और व्यक्ति जो है भटकता रहता है ये विश्राम स्थल आनंद विश्राम स्थल है, है पर तो कु हर्ष भूषुंड से जाना बार बार का भूषण को तो बड़ी प्रसन्नता हो रही है सत्संग भगवान की कृपा का स्मरण करके महिमा निगम नीति करी गायी <��ania> वो कहते हैं ये कि महिमा निगम माने गायदों में भगवान की महिमा नेत कह करके कर गाई गयी है वेद क्या कहते हैं भगवान की महिमा भगवान की महिमा विधेयत्मक मुख से तो कर नहीं पाते तो निषेध मुख कहते हैं तो भगवान की महिमा इतनी ही नहीं है और भी है इतनी ही नहीं और भी है ये भी कहकर के भगवान की महिमा की यह स्थूल जगत जो है ये मिथ्या है ये परमात्मा नहीं है ये सूक्ष्म जगत जो है ये भी मिथ्या है ये भी परमात्मा नहीं है इन दोनों का जब निषेध अपनी बुद्धि से करो फिर जो शेष बचे वही परमात्मा है ऐसे करके स्थूल सूक्ष्म दोनों जगत का निषेध करने पर जो परम तत्व अधिष्ठान रूप में प्राप्त होता है वही वह परमात्मा है वेदांत सिद्धांत इसी प्रकार के जो कुछ हम देखते हैं इतने ही सब मात्र नहीं है इसके मूल में विद्यमान एक सदवस्तु भी है तो उस तक जाने के लिए इसका निषेध करते हैं जब इसका निषेध करते हैं तब तो उसका, तो उसका प्रतिपादन होता है तो परमात्मा का प्रतिपादन भी निषेध रूप से भी होता है और विदेय मुख से भी होता तो है जब निषेध रूप से कहते हैं कि यह सब परमात्मा नहीं है तब तो कोई पूछे भाई खरात्र क्या है तो कहीं वो सब स्वे और कैसा चेतना है चेतना स्वरूप है आनंद स्वरूप है अनंत है पूर्ण है लघंकार है ये सब परमात्मा के लक्षण है इस प्रकार से कहते हैं नीति नेत करके कहते हैं महिमा निगम नेति करी गाय अतुलित बल प्रताप प्रभुताई भगवान की महिमा तो अतुलनीय है उनका प्रताप भी अतुलनीय है प्रभुता भी अतुलनीय देखो बल प्रताप और प्रभुता तीन बातें भगवान की बताए भगवान सर्वशक्तिमान है भगवान की प्रभुता के मन सर्वोपरि है सत्य स्वामी है समस्त जगत के रचयिता सबके स्वामी सबका संचालन करने वाले हैं ये भगवान की प्रभुता है और भगवान का प्रताप क्या वो तो सर्वशक्तिमान होने के कारण से समस्त जगत उन्हीं से उत्पन्न है उन्हीं पर स्थित है उन्हीं पर आश्रित है ये भगवान का प्रताप है ये समस्त नाम रूपात्मक जगत का इतना विस्तार भगवान का ही प्रताप है इसमें जो जगत जग जगत की रचना होने के बाद जीवों की रचना हो गई ये सब नाना तो प्रकार का जो है उसमें परमात्मा का ही प्रताप व्यक्त हो रहा है नहीं इतना परमात्मा, इतना परमात्मा महिमा में न हो इतना समर्थ न हो कि ये सारा जगत कहाँ स्थित रहे कैसे हो सकता है तो कहते हैं कि ये है बल प्रताप रघुराई शिव पूज्य चरण रघुराई का कि भगवान श्री राम जी के चरण जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश जी उनकी पूजा करते है शिव सूर्य आज ब्रह्मा जी और शंकर जी भी उनके चरणों की पूजा करते रहते हैं इस महान भगवान ने मोह पर कृपा परम मृद लाई जब बड़े बड़े महान लोग जो है उनके भगवान के शरण में है और उनकी वंदना कर रहे है तो हमारी गिनती कहा लेकिन फिर भगवान इतने मृद उन्होंने हमारे ऊपर भी कृपा की मोह पर कृपा परम मृदु लाई ये भगवान की मृदुता है मृदुलता है बड़े कुमल स्वभाव के है बड़े दयालु हैं उन्होंने हमारे ऊपर भी इतनी कृपा उन्होंने की तो ये भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं सत्संग प्राप्त हुआ उसके लिए भगवान की कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो ये शास्त्रों में ऐसा भी है कि जब व्यक्ति को अध्यात्म विद्या प्राप्त हो और उसके कारण से व्यक्ति को दुश्राम शांति मिले संसार से छुटकारा मिले तो उसे भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए भगवान की कृपा है जब हुआ मन में भगवान की भक्ति प्राप्त करने का ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा हुई भगवान की कृपा हो अध्यात्म के मार्ग पर आए भगवान की कृपा हो तो भगवान के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए न? ऐसे ही शास्त्रों में ये गुरु के लिए भी कहा गया गुरु के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जिस गुरु की कृपा से ज्ञान प्राप्त हुआ वह परमात्मा गुरु एक बात है परमात्मा गुरु के रूप में होकर के फिर वो फिर सन्मार्ग दिखाता है उद्धार करता है संसार सागर संसारा करता है तो गुरु के प्रति भी कृतज्ञ होना चाहिए और शास्त्र केवल मौखिक रूप से नहीं होना चाहिए मात्र से नहीं, हम बहुत कृतज्ञ छुटी हो गए ऐसे नहीं है उनकी कृतज्ञता के लिए फिर उनका हित कार्य भी करना चाहिए ऐसा शास्त्र वचन hmm. उनका हितकारी कार्य करे इसलिए ये सब उसकी कृतज्ञता के भगवान का भी इसी प्रकार से कोई व्यक्ति कृतज्ञ है तो इतने मात्र से नहीं कृतज्ञ होगा कि भगवान आपने हमारे ऊपर बहुत कृपा की हम कृतज्ञ हो <coughs> भगवान के साथ कृतज्ञता के माने <coughs> जो भगवान को प्रिय कार्य है वो कार्य भी भगवान का करे <coughs> भगवान से पूछे भगवान आपका सबसे प्रिय कार्य क्या है <coughs> किस काम में आप लगे रहते हो <coughs> वो काम हमें बताओ हम भी आपको थोड़ा काम करा ले तो भगवान कहें भाई हमें तो धर्म की कर रक्षा अच्छा करने हमारा बड़ा भारी काम है हम उसी में जुटे रहते हैं संसार में धर्म की रक्षा अच्छा बनी है <coughs> माया जारदस्ती करके व्यक्तियों को तो अधर्म की तरफ धसीटता है ता हम उधर की तरफ से लोगों को बचाव बचा करके धर्म लगाते रहते हैं इसी में बिजी रहते हैं अगर भाई तुम कुछ हमारी सहायता कर सकते हो तो करो आओ तो भगवान का प्रिय कार्य क्या है धर्म की रक्षा कराना उसके धर्म की रक्षा करने में लगो तो ये कृतज्ञता इस प्रकार की कृतज्ञता एक मौखिक और दूसरे कोई दीन है, बीमार है बीमार है हमें आपकी बीमारी को देख करके बहुत दुख है तो इतनी कृपा से इतनी कृतज्ञता से पूरा नहीं पड़ता बीमार है उसको तो कुछ भाई दो डॉक्टर को दिखाओ कुछ इलाज करो तब तो वो कृतज्ञता उसके दया भाव है नहीं तो ऐसी जवानी जवानी दया भाव है दोनों कृतज्ञता ये बात नहीं कि की मौतिक कृतज्ञता न व्यक्त करो मौतिक भी करो लेकिन उसके साथ हितकारी कार्य भी करो तब तो कृतज्ञता पूरी है नहीं तो वो कृतज्ञता कैसी हो गई छोटी कृतज्ञता दो प्रकार की कृतज्ञता है छोटी ठोस कृतज्ञता तो मुंह पर कृपा पर मैं मृदुलाई अस स्वभाव कहूँ सुनू देखू कई पत्र लेख ये भगवान के स्वभाव की बात कहते देखो भगवान का जैसा स्वभाव है भगवान श्री राम जी का ऐसा स्वभाव तो कहीं दुनिया में देखे ही सुना नहीं अच्छा स्वभाव तो कहूँ सुनो न देखो सुनने में भी नहीं आया देखने में भी नहीं आया मैंने भगवान तो भगवान नहीं है उसको मनुष्य थोड़ी उसके समान हो सकता है भगवान के समान ईसा ही अंतर इस ईश तो में यही अंतर है कि तो प्राणियों में देखो तो कहीं भगवान की तरफ से ऐसा कृपाल दयाल हो गाला मनुष्य ऐसा मिलेगा जैसे की भगवान है देखे भी नहीं जाते सुने भी नहीं जाते ऐसे तो कई सरग देख इसलिए भगवान श्री राम जी के समान हम किसको माने इसलिए निरुपम न आन ऐसे करके बोलते रहते हैं भगवान ग्राते है <स्थाधक> सबके सब की <स्थाधक> जितने भी हैं कि चाहे इतने विद्वान कोई व्यक्ति हो जाए चाहे कितना महिमान हो जाए लेकिन भगवान की भक्ति का आश्रय तो ले नहीं पड़ता में इसलिए कहते हैं साधक दूसरा सिद्ध विमुक्त उदासीचार्य हुए कभी कोविद कृतज्ञ सन्यासी चार्य आठ हो गए जोगी सूर्य ताप ज्ञानीचार्य हो गए और धन पंडित विज्ञानी चार्य हो गए कितने हो गए संसार में सोलह गति महान व्यक्ति हो सकते हैं लेकिन तरन बिनुसे मोस्वामी लेकिन ये मुक्त नहीं हो सकते संसार सागर के छुटकारा ये ऐसा नहीं हो सकते जब तक कि भगवान की सेवा नहीं कर। आप न, सेवा करते आप देख लेना सेवा कर्त क्या है पहले तो ये देखो ये सोलह प्रकार के व्यक्ति कौन कौन है साधक साधक मने जो अपने संसार सागर में फल उससे छुटकारा प्राप्त करने के लिए इन दिन मनोनिग्रहाद्यू का साधन कर रहे हैं ये लोग साधक हैं सिद्ध कौन है जिन लोगों का चित्त शुद्ध हो गया है वे लोग सिद्ध है साधना करते करते जिनका कि मन में शांति आ गई है संतुलन विश्राम प्राप्त हो गया है वो लोग सिद्ध हो गए विमुक्त कौन हो गए हैं जो परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होकर के जब हो वो हो जीवन मुक्त का जीवन जी रहे हैं वो मुक्त हो गए हैं उदासी कौन है जो व्यक्त है वो उदासी है वैराग को यहाँ उदासी कह दिया वैराग्य मान लिये और फिर कवि के माने क्या है वैसे कवि मान्य लिखने वाला है लेकिन कवि के माने सर्वज्ञ है, सर्वद्य। जो सर्वज्ञ व्यक्ति दे है वो कवि है तो उनको भी ले लो उसमें कोविड के माने क्या है जिनको की व्यावहारिक बुद्धिमत्ता है व्यवहार में बड़े बुद्धिमान है उनको कोविड कहते हैं कल विजन है वो कोविड हैविड कृतज्ञ कृतज्ञ तो माने जैसे कोई उपकार करे उसको उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है लेकिन कृतज्ञ के माने यदि कृत मन कर्म है ज्ञान मन जानने वाला है जो कर्म के राष्ट्र को जानने वाला है वो कृतज्ञ है तो कहते हैं यदि कर्म के राष्ट्र को जानने वाला भी कोई व्यक्ति है यानी शुभ कर्म क्या करने वाला है आगे चल करके धर्म भी बता देंगे तो उसको कहते कृतज्ञ जो धर्म कर्म के राष्ट्र को जानता है फिर सन्यासी त्याग वैराग्य जो व्यक्ति है वो सन्यासी और योगी, योगी के माने जो अपने मन का निग्रह करने के लिए एकाग्र बनाने के लिए साधना अच्छा करता है वो योगी हो गया और फिर सूर्य के माने जो वो हो जो जीवन के महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्राण देने को भी तैयार हो उसे सूर्य देते हैं जो किसी महान लक्ष्य के लिए जीवन को समर्पित कर दे और उसके लिए मरने को भी तैयार रहे तो सूर्य सूर्य सूर है उस प्रकार तो ऐसा सूर्य भी कोई हो और फिर सुतापस तापस को सुतापस कर दिया मैंने तपस्वी हो गई तपस्या भी अनेक प्रकार की शारीरिक तपस्या है इंद्रियों की तपस्या है मानसिक तपस्या है बौद्धिक तपस्या है ये सब तपस्या अंत में अपने आत्मचिंतन और उसमें लगे रहना भी अंतिम तपस्या है तो ये तपस्याओं में जो उच्च कोट की तपस्या करने वाले हैं वह लोग तापस्वी शारीरिक तपस्या तो बने शरीर में गर्मी सब्जी इत्यादि करना शारीरिक तत्व है इंद्रिय तत्व बने इंद्रिया विषयों में लिप्त न हो विषय में भोगों न पड़े उधर से अपने आप को इनको बचाए रखे इंद्रिय तप है मानसिक तत्व क्या है कि विषयों का चिंतन न करें और अपने मन को बुद्धि में लगा कर परमात्मा की तरफ ले जाए ये मानसिक हो गया है बौद्धिक तत्व क्या है की शास्त्रों के गंभीर राहस को समझने का प्रयास करे उसको उनको धारण कर अपनी बुद्धि में ये बहुत तक हो गया फिर उसके बाद तब क्या है परमार्थिक अपनी बुद्धि को परमात्मा में लगा दे, परमात्मा में स्थापित रखे अपने परमात्मा को कभी भूले नहीं तो ये अंतिम तप ये तापस होगा जो अपनी चित्त को परमात्मा में लगाए रहता है और फिर ज्ञानी जिनको सात लगा ज्ञान के ऐसे ज्ञानी भी हो सकते है और धर्म निरत तो जो धर्म में नृत रहने वाले हैं मैंने धर्म पराए हैं जो जानते हैं कि धर्म दो प्रकार का है एक स्वधर्म है एक सामान्य धर्म है स्वधर्म हमारा कौन सा बनता है वो जो धर्म अपना पहचानते उसी धर्म में नरत रहते हैं तो सामान्य धर्म सत्य हिंसा इत्यादि को भी जानते हैं और उसका भी पालन करते रहते हैं वो धर्म पराय है और फिर तो पंडित पंडित के नाम कौन है वो यहाँ पर पंडित का तात्पर्य है जो शास्त्र है शास्त्र का ज्ञान जिनको है वो लोग पंडित है वैसे तो गीता में पंडित शब्द जो है आत्मज्ञानी के लिए भी प्रयोग किया गया यहाँ पर पंडित का तात्पर्य शास्त्र है, वो पंडित है और विज्ञानी ये ब्रह्म का ज्ञानी हो गया ब्रह्म भाव में स्थित रहने वाला ब्रह्म का साक्षात्कार परोक्ष ज्ञान है जो रखने वाला वो विज्ञानी हो गया ये सब इस प्रकार के ये सब अध्यात्मिक क्षेत्र के विभिन्न स्तर के व्यक्ति है आध्यात्मिक क्षेत्र के कोई साधक है, तो है कोई सिद्ध है कोई ज्ञानी है कोई विज्ञानी है कोई धर्मपरायण है कोई तपस्या करने वाला है कोई इस प्रकाश है उसी क्रम में आध्यात्मिक साधना के क्रम में है लेकिन अंतिम जो सिद्धि है से अंत में जो भगवान नारायण की परम परमात्मा की सेवा अंत में करनी पड़ती है बिना सेवा के संसार सुगर से उसका उद्धार नहीं हो सकता अभी भगवान की सेवा की बात आ गई अभी तक तो थी भगवान के नाम भजन उनकी बात थी लेकिन उसी भजन कीर्तन में और भगवान की कथा में उसी का एक अंग जो है ये भगवान की सेवा की अष्टमूर्त भ्रत देव पूजनम ये, ये भगवान की पूजा है ये अष्टमूर्ति आकाश से लेकर के तो पृथ्वी तक पंचमहाभूत और फिर उसमें जो है प्राणमण बुद्धि बना हुआ जो समस्त जगत है ये परमात्मा की ही मूर्ति समझ करके समस्त लोग कल्याण की सेवा के कार्य में लगे जब तक ये व्यक्ति भगवान की इस प्रकार से समस्त तो समाज के लोक कल्याण के कार्य में नहीं लगता और अपने स्वार्थ में अपने पेट भरने में लगा हुआ है अपनी धन संपत्ति, अपने मकान अपने इस परिवार इसमें समय लगा हुआ है तब तक उसकी भक्ति पूरी हुई जब लोक कल्याण के कार्य में लगे तब भगवान की पूजा अपने आप का जीवन उसी के लिए समर्पित कर दे तो तरही न से ये मम नमामी, नमाम नमामि ऐसे भगवान राम को हम बार बार नमन करते हैं नमामि नमामि बार बार नमन बार बार तीन बार बोल करके मैंने अनेक बार उनको शर्ण गए अविनाशी कहते हमारे जैसे पाप के व्यक्ति हैं वो भी उनकी शर्ण में गए तो ही हूँ नमामि अविनाशी तो कहते वो भी शुद्ध हो जाते हैं ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं ऐसे अविनाशी भगवान भगवान अविनाशी है उनको हम प्रणाम करते हैं कर्म शुद्ध करने वाले फिर एक बार उत्साहित करते है कोई व्यक्ति अपने आप को तो कितना ही निकस्त समझता हो हीन समझता हो तो भी उसको अपनी हीनता को दूर करने के लिए भगवान की संग में जाना चाहिए भगवान का भजन ध्यान करे भगवान की सेवा कार्य में लगे तो उसका उद्धार होगा जातु नाम भव भेषज हरल घोर त्र कहते हैं देखो जिस भगवान का नाम जो है भव भेषज है मान औषध है भगवान का नाम एक दवा है क्या दवा है किस रूप की दवा है भव रूप की अमर दवा है संसार माने संसार संसार क्या राजात्मक जो हमारी आसक्तिया हैं निश्चय आसक्तियाँ ऐसी अभी है, है जितने की पड़े हुए हैं ये संसार कागर का संसार भी एक रोग है ये संसार अनेक प्रकार के संसार कहते हैं संसार सागर है कहीं संसार तूफ है कहीं संसार चक्र है कहीं संसार जाल है ऐसे ही संसार रोग भी रोग भी कह सकते हैं इस रोग से छुटकारा करने की दवा क्या है भगवान का नाम है जात नाम भव हरण घोर त्रैसूल और इसका सज्जा ये जो भव में क्या है त्रैसूल है संसार सागर में जो पड़े हैं दही दैविक तीनों प्रकार के साथ उनको हैं ये पीड़ाएं है, तीन प्रकार की कष्ट उनको पीड़ा होती है जैसे कोई व्यक्ति रोगी होता शरीर तो उसके शरीर में दर्द होता है ऐसे जो लो, संसार लोग संसार भव रोग से पीड़ित है मानसिक रोग जिनको है उनको के लिए तीन प्रकार की पीड़ाएं उनको होती है वो तो तीनों प्रकार की तीन पीड़ाएं तो ये दूर करके व्यक्ति को विश्राम शांति देने वाली है शुक्रपाल मुहिम पर सदा रहो अनुकूल ऐसे जो भगवान है कृपालो दयाल वो सदा हमारे ऊपर अनुकूल रहे बंदना है प्रार्थना इस प्रकार से तो बताया ना मंगला चरण हो रहा है दिन का जो है वो कालभूषण ने यहाँ पर आकर के इतना कह करके समाप्त कर दिया शुक्रपाल मुहिम पर सदा रहोग ऐसे भगवान जो हमारे ऊपर हमारे सदा अनुकूल ही रहे तो उनकी ऐसी ही कृपा बनी रहे जैसी हमारे ऊपर रही जैसा हमको हमारे उनको उन्होंने सत्संग दिया उन पर कृपा की हमारा उद्धार किया ऐसी ही कृपा उनकी हमारे ऊपर सदा बनी रहे ऐसा कहकर के काभूषण जी चुप हो गए तो सुन भूषण के वचन शुभ देख राम पद ने अभी भगवान शंकर जी कहते हैं कह कथा सुना रहे उनकी तब वो बोलते है आगे कहते सुन भूषण के वचन काकभूषण जी वचन सुन करके और देख राम पद में और इस बाणी से पता लगा देखो भगवान राम के प्रति उनके चरणों में कालभूषण कितना प्रेम है जिसके चरणों में इतना प्रेम हो तो ही कैसे बोल सकेगा इसलिए महिमा सुना सके और अपनी आप की भी कैसे उद्धार अपना हुआ वो सब बोल सके तो ये सब भक्ति हृदय की भक्ति प्रकट होती है तो कहते कालभूषण ने जब प्रकार वर्णन किया तो उनके हृदय में जो भगवान की भक्ति थी वो समझ में आई गरुड़ को तो भी उन्होंने तो देखा कि कैसे भक्ति ये है कैसा भगवान की चौदह प्रेम इनका है तो बोले प्रेम सही गिरा गरुड़ विगत संदेह तो कहते हैं कि गरुड़ वो अब तक गरुड़ का कोई संदेह रही नहीं गया था पहले भले ही संदेह लेकर यहाँ आए हो, लेकिन अब यहाँ विगत संदेह कोई संदेह नहीं संदेह अपने मन में जो था वो समाप्त ही हो गया और दूसरा उनको ये भी संदेह रहा होगा कि कव्य को तो कैसे विज्ञान प्राप्त हो सकता है उसको भक्ति कैसे हो सकती है तो वो भी संदेह नहीं रहेगा अगर गरुड़ को संदेह नहीं रह गया कि कालभूषण को भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है तो शंकर जी का ये कहना पार्वती जी से कि क्या तुम्हें अब भी संदेह कालभूषण जी को कैसे भक्ति प्राप्त हो सकती है जब गरु को संदेह नहीं रहेगा तो तुम्हें भी संदेह अब नहीं रहा होगा ये हम मान लेते हैं तो इसी कैसे बोले सहित तो इस प्रकार से गुरु जो बड़े प्रेम पूर्वक कालभूषण जी इस प्रकार से बोला संदेह अब जब क्या बोलते हैं कल नान्याघुपते हृदय मदीये सत्यम बदा च आत्मा भक्ति प्रयत्म भवन निर्भरा कामिदोषिम कुरुमान संीराम जय राम जय जय राम, जे जे राम